एक बार के लिए विक्रांत के दिमाग में आया कि अगर वो गुरुजी को अपने कब्जे में ले ले तो फिर हो सकता है यहां से निकल सकता है क्योंकि तारिक किसी भी हालत में गुरुजी का खून अभी यहाँ नहीं करेगा क्योंकि उसे गुरुजी का सामान लूटना है और जब जब तक वो गुरुजी के गोदाम का असली ठिकाना जान नहीं लेगा तब तक तो उसे कतई नहीं मारेगा लेकिन समस्या ये थी कि गुरु विक्रांत से काफी दूरी पर था और तारीख के सभी आदमी बंदूक तानने खड़े थे ऐसे में अगर विक्रांत गुरु की तरफ जाने के लिए जरा सी भी हरकत करता है तो फिर वो लोग विक्रांत को गोलियों से भूं डालेंगे ऐसे में इस बारे में सोचना तो बेवकूफी ही है नैना विक्रांत से थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो डर के मारे कांपते हुए विक्रांत के करीब आकर खड़ी हो गई और अनजाने में ही उसने विक्रांत का हाथ कसकर पकड़ लिया विक्रांत इस वक्त नैना के बिना कहे ही समझ सकता था कि वो क्या कहना चाहती है जाहिर है इस वक्त नैना विक्रांत से यहाँ से बचकर निकलने की कोई तरकीब निकालने के लिए ही कहना चाह रही थी लेकिन इस वक्त क्या किया जाए किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था विक्रांत के दिमाग में हजारों तरह के ख्याल चल रहे थे लेकिन यहाँ से बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा था तारिक अब धीरे धीरे चलते हुए गुरुजी की तरफ बढ़ने लगा वो गुरुजी को अजीब नजरों से घूर रहा था ऐसा लग रहा था कि आज वो गुरुजी की भी जान लेने में नहीं हिंच जाएगा के करीब पहुंचकर तारीख उससे कुछ कहने ही वाला था कि अचानक से विक्रांत बोल पड़ा रुको रुको एक मिनट अचानक से विक्रांत के दिमाग में एक आइडिया आया इस परिस्थिति में उसके पास इस आइडिया को आजमाने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था रुको रुको तारिक। विक्रांत ने अपने हाथ से इशारा करके तरीके से रोकते तो हुए कहा तारिक सुनो मुझे कुछ बहुत जरूरी बात याद आई है तारिक मुड़कर विक्रांत की तरफ देखने लगा इसके साथ ही उसके आदमियों ने अब अपने बंदूक का निशाना विक्रांत की तरफ कर लिया था ये सब सुनकर नैना भी हैरत में पड़ गई थी लेकिन उसके पास भी तो अब कुछ भी कहने के लिए नहीं था उसने अब विक्रांत के हाथ को और मजबूती से पकड़ लिया था विक्रांत नैना दोनों ओल्ड एक्सपर्ट गुरुजी यानी कि गणेश महात्रे और उनके साथ तारिक और उसका पूरा गैंग ये सब लोग अब पहाड़ी कोना के पूर्व दिशा की तरफ चलते जा रहे थे तारिक जानता था कि गणेश महात्रे ताईकवाण्डो और कुंगफू में एक्सपर्ट है इसके लिए उसके दोनों हाथ को पीछे करके उसने रस्सी से बांध रखा था और जो पुरातत्व विभाग के दोनों एक्सपर्ट थे प्रोफेसर त्यागी और मुकेश रसगोगी को उसने खुलाई रखा हुआ था लेकिन उसके दो आदमी लगातार उन दोनों के ऊपर बंदूक का निशाना लगाए हुए चल रहे थे दोनों आपस में बात करके यहाँ से भागने का कोई प्लान न बना सके ये सब लोग जंगल में लाइन से चलते हुए पहाड़ी कोना के पूर्व दिशा में जा रहे थे दरअसल विक्रांत ने तारीख को खजाना ढूंढने का आइडिया दिया था उसने तारीख से कहा कि इस वक्त ये गुरुजी भी साथ में हैं और पुरातत्व विभाग के दोनों एक्सपर्ट्स भी हैं। इन सबकी मदद से आसानी से खजाने को ढूंढा जा सकता है तारिक को भी विक्रांत की बात काफी हद तक सही लगी थी इसी वजह से वो सबको लेकर खजाने को, ले को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था लेकिन विक्रांत ने ये प्लान इसलिए बनाया था ताकि वो थोड़ी देर तक और जिंदा रह सके उसके दिमाग में आइडिया आया कि अगर तारीख को थोड़ी देर तक और किसी काम में बहला दिया जाए तो हो सकता है कि यहां से बचकर भागने का कोई रास्ता निकल आए वरना वहां खड़े रहते तो कुछ ही देर बाद तारिक सबको गोली मारकर वहां से निकल जाता ऐसे में कम से कम थोड़ी और देर तक तारिक इन लोगों की जान तो बख्श देगा विक्रांत के पास उस वक्त अदृश्य शक्ति के दिए हुए टूल में से एक इनविजुअल लाइट एक सांस लेने वाला टूल और एक जादुई चाबी भी मौजूद थी ऐसे में हो सकता है कि मौका मिलने पर यह सब टूल विक्रांत के काम आ सके लेकिन रास्ते में चलते वक्त तारीख बहुत सावधानी से चल रहा था वो विक्रांत को जरा सा भी हरकत करने का मौका नहीं दे रहा था ऐसा लग रहा था कि इस सिचुएशन में विक्रांत के लिए अपनी जान बचाना ही काफी मुश्किल था नैना और बाकी के ओल्ड एक्सपर्ट्स की जान बचाना तो दूर की बात थी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें कैसे करें विक्रांत इस वक्त अपने दिमाग को दौड़ाते हुए कुछ तक सोच रहा था तभी तारीख बोल पड़ा वैसे विक्रांत सर आप जहां हम लोगों को लेकर जा रहे हैं वहां खजाना होगा ही इस बात की क्या गारंटी Hmm, क्या विक्रांत शॉक रह गया और उसकी चाल थोड़ी धीमी हो गई लगभग आधे घंटे मतलब कि ये कई बार उस गुफा में खजाने को ढूंढ चुके हैं तो अगर वहा कुछ होता तो उन्हें अभी तक कुछ मिला क्यों नहीं तारीख इतना कहते ही सब वहां रुक कर खड़े हो गए तारीख के आदमियों ने विक्रांत के ऊपर बंदूक तान दिया और ये किसी भी क्षण गोली चलाने को तैयार दिख रहे थे अरे अब मुझे क्या पता इन लोगों को क्यों नहीं मिला विक्रांत ने जवाब दिया अब इन लोगों को नहीं मिला तो इसका यह मतलब थोड़ी ना है कि हमें भी नहीं मिलेगा। का सुनकर उसके बगल में खड़ा गणेश महात्री आहा छोड़कर रह गया जबकि दोनों ओल्ड एक्सपर्ट के चेहरे का रंग उड़ गया था जहां तक मैं जानता हूँ तारिक ने विक्रांत को शकभरी निकाहते हुए कहा शेख मोहम्मद के घर वाले भी इस गुफा में रहे थे और जिस आदमी की लाश इस गुफा से मिली थी उसके ही हाथ में ये गाय के चमड़े वाला नोट मिला था ऐसे में अगर वहां सचमुच में खजाना था तो भला उन लोगों को तो मिली जाना चाहिए था ना उन लोगों ने भी तो खजाने को ढूंढने की कोशिश की नहीं होगी अब भला इतने सालों बाद वहां खजाना सुरक्षित कैसे पड़ा रह सकता है हाँ ये सब सैकड़ों साल पुरानी बात है मुझे भला कैसे पता होगा विक्रांत ने नॉर्मली उत्तर दिया देखो साहब ज्यादा होशियारी मत दिखाना मेरे से विक्रांत ने जवाब दिया अगर तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो तो एक बात जान लो पहले मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड का भेजा उड़ाऊंगा और फिर तुम्हें गोली मारूंगा